श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानवे 19 सितंबर अठारह सौ चौरासी क्या ईश्वर प्रार्थना सुनते हैं साधना हाजरा महाशय यहाँ दो साल से हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपुकुर के पास सीउड़ ग्राम में पहले पहल उनके दर्शन किए थे सन 1880 ईस्वी में इस मौजे में श्री राम कृष्ण के भांजे श्रीयुक्त हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं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 जब पहले पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहाँ रहना चाहा, तब श्री कृष्ण ने उनके भक्ति भाव को देखकर और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर यत्नपूर्वक अपने पास रख लिया हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है श्री कृष्ण का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं कभी कभी वे श्री रामकृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी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 मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था डकारें ली थी ज्ञान लाभ के बाद भी लोग शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं मैं काली मंदिर जाता हूं और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूं। इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता बटतलने के सन्यासी को मैंने देखा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 पंक रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही हाजरा से एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है केशव शास्त्र पढ़ने से क्या होगा केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा शास्त्रों में बालू और चीनी का सामेल है उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है इसीलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए